आत्मादेव शर्मा जी जब आत्महत्या करने जा रहे थे भक्तों उस समय गौकर्ण महाराज जी ने अपने पिताशत्री से पिताजी से कहा हे hey, पिताश्री आत्महत्या करने से अच्छा है कि आत्मा राम भजे भगवान का भजन करो संतों का संग करो इसी में आपका कल्याण होगा सुंदर ज्ञान का उपदेश देकर गौकरण महाराज जी ने अपने पिता श्री को भेज दिया वन में और अब घर में तीन लोग हैं भक्तों धुंधकारी धुंधली और गौकर्ण महाराज एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया धुंधली से कहा कि पिताजी ने जो जमीन में धन का गड़ा रखा था वो कहां है बोले बेटा नहीं है तो एक रखकर झापड़ दे दी धुंधकारी ने देखो साहब बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है बोले बेटा नहीं है तो फिर एक रखकर झापड़ दी और गले को पकड़ लिया देरी हो के नहीं देरी हो नहीं तो मैं गला कर तुम्हें मार दूंगा ध्वधनी ने विचार किया कि अभी तो इस मूर्ख से अपने पिंड को छुड़ाऊं अपनी जान छुड़ाऊं इससे धुंधली रोती रोती कहती है मेरे बेटे धुंधकारी तू सवेरा होने दे सवेरे में तुम्हें अपने हाथ से ही जमीन से जो जो जमीन में जो गड़ा है वो निकाल कर दे दू अभी मुझे सोने दे रात्रि में दे देना वरना तुम्हें मैं मार दूंगा ऐसा कहा सारी रात धुंधली चिंता कर रही है नींद नहीं आ रही है भक्तो दो सूरत आल में हमें नींद नहीं आती चिंता में और चिंतन में चिंता चिता समान और चिंतन हमें परमात्मा से मिलाता है अब क्या हुआ सारी रात विचार कर रही है कि धन तो गड़ा, धन का गड़ा तो कोई खड्डे में नहीं तो सवेरे तो ये मुझे मार देगा जब मैं इसे नहीं दूंगी ये मुझे मारे रात्रि में खुद ही विचार करती है धुंधली कि क्यों ना मैं खुद ना मर जाऊं तो रात्रि में गई कुएं में गिरकर कर आत्महत्या कर ली धुंधली ने सवेरे जब पता लगा धुंधली के शरीर को कुएं से निकाला गया और गांव के महाराज जी ने उनका अंतिम संस्कार किया अब घर में दो लोग थे ज्ञान और अज्ञान जिसका मेले ही नहीं धोंकल महाराज जी विचार करते हैं कि अगर मैं इस मूर्ख के संग रहूंगा इसकी संगति करूंगा कहीं मैं इसके रंग में ना चला जाऊं इसलिए साधु का संग करता हूं मन में जाता हूं तीर्थ धामों का दर्शन करता हूं तो गौकुम महाराज जी अपने भैया धुंधकारी से कहते कि भैया जी आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थधामों पर चले जाऊं धुंधकारी ने कहा भैया चले जाऊं नाम कर कर चले गए अब घर में साहब एक ही आदमी है जब मकान खाली होता है तभी कब्जा होता है लोग कब कब कब्जा करते हैं जब खाली मकानों और भूत प्रेत कब कब्जा करते हैं जब खाली मकान हो अपने हृदय में परमात्मा को नहीं बिठाओगे श्री कृष्ण को नहीं बिठाओगे तो राक्षस को बैठना ही पड़ेगा अंदर और यदि श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लोगे तो क्या मजाल राक्षस की जो आपके मकान पर कब्जा कर ले, लेकिन राक्षस और परमात्मा दोनों ही कब्जा खाली मकान पर करते हैं भगवान भी अंदर झाक कर देखते कि काम क्रोध मोह लोभ आदि तो नहीं है ठाकुर जी देखते नहीं है तो भगवान ने कहा चलो हमारा कब्जा और भूत प्रेत भी देखते रहे कई परमात्मा तो किसी कोने में नहीं बैठे अरे नहीं चलो हमारा कब्जा खाली मकान हुआ और धुंधकारी ने पांच वेशिया को लेकर आ गया ये धुंधकारी धुंधकारी चोरिया करता था और धन लेकर आकर वेशियाओं को देता था एक दिन धुंधकारी ने एक महाराज के घर में चोरी कर दी और वेशियाओं ने विचार किया कि राजा इसे तो बंदी बनाएगा इसे तो दंड देगा और हमें भी इसके संगठन मिलेगा तो क्या करना चाहिए वेशियाओ ने इसे खूब मदिरा पिलाई खूब मदिरा पिलाई धुंधकारी को खूब नशे में हो गया साहब अब रस्सी से उसे खींच रहे गले में रस्सी डालकर नहीं मारा तो जलती हुई लकड़ियों से मारना आरंभ कर दिया और चिल्लाने लगा तो भक्तों जलते हुए कोला उसके मुंह में डाल दिया तड़पा तड़पा कर इन वेशियाओं ने धुंधकारी को मार दिया दो चार दिन में अड़ोस पड़ोस वालों ने पूछा कि धुंधकारी कहा है वेशियाओं ने कह दिया कि व्यापार करने के लिए कहीं दूर गए वेशियाओं ने उसके शरीर को वहीं खड्डा खोर कर दफना दिया था और सारे धन को लेकर वे वेशिया भाग गई परम पूज्य श्री सुद स्वामी जी कहते हैं सोन का दिग ये वेशियां किसी की नहीं होती पहले तो अपनी मीठी मीठी बातों में पुरुषों को अपनी ओर करती है उनके धन को अपनी ओर करती है और उनके संग प्रेम झूठा करकर धन को हड़प करकर उनके प्राणों को भी खत्म कर देती है इसलिए वेश्याओं से दूर रहना चाहिए किसी की नहीं होती धुंधकारी को तड़पा तड़पा कर मारा बेमौत मरने के कारण धुंधकारी बन गया प्रेत और ये लोगों को नजर आने लगा यह बात जंगल की आग की तरह फैली कि धुंधकारी बन गया है प्रेत गौकर्ण महाराज जी के कानों में गई और गौकर्ण महाराज जी ने गया जी में इस धुंधकारी का प्रेत मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जहां पर भी तीर्थ धाम पर जाते थे तो गौकर्ण महाराज जी अपने पिता अपनी मैया और अपने भाई का श्राद्ध तपणा आदि करते थे एक दिन तीर्थ यात्रा से लौटे श्री गौकर्ण महाराज जी अंगना में सो रहे थे तो कभी उनके सामने कुत्ता बिल्ली गधा राक्षस स्त्री पुरुष बच्चा अजीब अजीब रूपों में कोई उसे नजर आने लगा गौकुर्ण महाराज जी ने कहा तुम कौन हो मुझे बताओ मगर भक्तों बोलने की शक्ति उसमें नहीं थी गौकल महाराज जी ने हाथ में जल लिया मंत्र पढ़ा और मंत्र पड़ा हुआ जैसे ही जल उस पर फेंका तब उसमें बोलने की शक्ति आई कि हे मेरे भाई गौकर्ण मैं तुम्हारा बड़ा भाई दुंदकारी हूं मुझे वेश्याओं ने मारा मैं प्रेत बन गया मुझे भूख लगती है मुझे प्यास लगती है मुझे सर्दी लगती है मुझे गर्मी लगती है इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो गहक महाराज जी कहते हैं मैंने तो गया जी आदि में तुम्हारा श्राद्ध तर्पण किया इस पर भी तुम मुक्त नहीं हुए तो धुंधकारी कहता देखो मेरे भैया मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं इन पुण्यों से मेरा कुछ नहीं होने वाला आप कुछ कीजिए मैं बहुत तड़प रहा हूं गौकर्ण महाराज जी कहते हैं कि धुंधकारी तुम रात्रि में मेरे भाई निकालो एक रात निकालो मैं सवेरे विद्वान पंडितों से पूछता हूं सवेरे विद्वान पंडितों के पास गौकर्ण महाराज जी जाते हैं उन्हें नमन करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें यह बताइए कि मैंने अपने भाई की मुक्ति के लिए गया जी आदि में शराब तर्पणा आदि सब कुछ किया इस पर भी मेरे भाई प्रेत क्यों से मुक्त क्यों नहीं हुआ संतों ने कहा कि महाराज इसका उपाय हम तो आपको नहीं बता सकते आप सूर्य नारायण की उपासना करो वही आपको कुछ बताएंगे सूर्य देव की उपासना करी और सूर्यदेव ने गौकर्ण महाराज जी से कहा कि हे गौकर्ण मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं मैं जानता हूं तुम अपने भाई के लिए चिंतित हो तुम्हारे भाई का कल्याण होगा श्रीमद भागवत सप्ताह करने से तुम भागवत का सप्ताह करो इस कथा को श्रवण कर कर तुम्हारा भाई प्रेत उन्हीं से मुक्त हो जाएगा अब गौकर्ण महाराज जी ने अपने बंधु बांधुओं सबको बुलाया मोहल्ले लेते सबको बुलवाया कथा का आयोजन हुआ सब श्रोता आए और वक्ता बनकर गौकुर्ण महाराज जी आसन पर बैठे अब उस पंडाल में भक्तों ये धुंधकारी भी आया ये हवा के आकार का था इसे बैठने की जगह तो कहीं नहीं मिली तो सात गिठान वाला जो बांस था ये उसमें प्रवेश कर गए। सात दिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चला भक्तों जैसे एक दिन की कथा हुई पूर्ण तो बांस की एक गिठान फटी तो उनको कोई कुंडलधारी मुकुटधारी, सुंदर देवता का सर नजर आया इस तरह भक्तों जब जब कथा अरम होकर विश्राम होती थी तो बांस की एक एक गिठान फटती थी इसी तरह भक्तों सात दिन में सात गिठाने फटी और उस बांस से एक देवता प्रकट हुआ और वे देवता दौड़ा दौड़ा गया और गौकर्ण महाराज जी के चरणों में गिर रहे गौकरण महाराज जी ने कहा अरे देवता होकर आप मेरे चरणों में मत गिरो मुझे पापी ना बनाओ धुंधकारी ने कहा मेरे भाई गौकर्ण मैं कोई देवता नहीं मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं आपके मुखारविंदु से श्रीमद् भागवत को श्रमण करके मेरा कल्याण हो गया धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताह पति तथा धन्य लोक फल प्रदा धन्य भागवत की कथा जिसने सात दिन में मुझसे पापी का अपराध क्षमा करकर मुझे देवरूप दे दिया और भैया ये सब आपकी कृपा से हुआ चरणों में गिर गए धुंधकारी महाराज आज महाराज क्यों इन्हें कह रहे हैं साहब क्योंकि अब इन्हें भगवता प्राप्ति हो गई श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है बुरे से बुरा काम करता है और भक्ति में स्थित रहता है भक्ति को अपना लेता है तो साहब वो बुरा व्यक्ति नहीं वो तो साधु के है क्योंकि उसने मुझे अपना लिया है मेरी बात को मान लिया है वो साधु है धर्मात्मा है और शांति को प्राप्त करता है तो आज गौकर्ण महाराज जी के द्वारा धुंधकारी ने श्रीमद भागवत को श्रवण किया भक्तों आज ये पापी ध्वधकारी नहीं ये तो आज संत धुंधकारी महाराज जी है भगवान के धाम से इसे लेने के लिए विमान आया साहब विमान पर बैठकर ये तो भगवान के धाम को चले गए और जितने जो श्रोता गणते भक्तों कथा सुनने के लिए विराजमानते सब ने कहा सात दिन से तो हम भी कथा सुन रहे हैं, कथा तो सात दिन से हम सुन रहे हैं लेकिन ये झाज ये विमान इस धुंधकारी को लेने क्यों आया हमें क्यों नहीं लेने आया गौकर्म महाराज जी कहते हैं कि जिसने जिस भाव से कथा को श्रवण किया और उसी ही भाव से उसे फल की प्राप्ति हो गई तो भक्तों सब लोग शर्मिंदे हो गए शरम आ गई सबको सबों ने गौकर्म महाराज जी से प्रार्थना करी के आप इस कथा को पुण्य करें तो सुंदर मुहूर्त श्रावण मास में श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ को भक्तों पुनः आरम्भ किया अब जब श्रीमत भागवत आरम्भ किया और जब अंतिम दिन तक कथा का सुखदेव महाराज प्रहलाद महाराज अर्जुन भगवान शंकर देवराज इंद्र भगवान इन सब देवों को लेकर अपने भक्तों को लेकर भगवान उस ज्ञान यज्ञ में आए देवराज इंद्र ने मुद्रंग बजाया देव ऋषि नारद जी ने अपनी वीणा पर ताल छेड़ दिया अर्जुन सुंदर राग निकाल रहे थे और सुखदेव महाराज जी श्रीमत भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे पहलाद महाराज जी ताली बजा बजा कर नित्य कर रहे बड़ा सुंदर उस ज्ञान यज्ञ में कीर्तन हुआ अनेकों विमान आए सब भक्तगण विमानों पर बैठकर भगवान के धाम गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौकर्ण महाराज जी को अपने संग विमान पर बिठाया और विमान पर बिठाकर भगवान के धाम को लेकर चले गए अपने ही धाम में भगवान का धाम कौन भगवान अपने धाम में खुद ही लेकर जाएंगे सब तो भगवान ही उन्हें अपने धाम को लेकर चले गए देव ऋषि नारद जी ने विनती पूर्वक प्रार्थना करी कि महाराज आप हमें सप्ताह विधि बताइए क्या नियम है श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का तो यहां पर बड़ा सुंदर विधि बताते हैं कुमार गण श्रीमद भागवत को आरम्भ करने से पहले जो व्यास होते हैं जो कथा करते हैं उनके पास जाना चाहिए और वे व्यास हमें सुंदर मुहूर्त देते हैं कि इस दिन कथा होनी चाहिए तो मुहूर्त में जैसे कि भादव मास कार्तिक मास श्रावण मास पुरुषोत्तम मास बड़े शुभ बताए गए लेकिन जब कोई कामना नहीं है भगवान को प्रसन्न करना है भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो शुभ कर्म करना किसी भी समय मना नहीं है ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा और विष्णु सहस्र नाम एक सूत्र नामों का पाठ कर ठाकुर जी पर तुलसी दल जलाइए और व्यास देव जी को उचित है कि व्यास देव जी जो होते कथा कहने वाले उन्हें व्यास कहते भक्तों में जल्दी कथा ना करें जल्दी कथा ना कर अच्छी तरह समझा कर कथा कहें जिसमें सबको समझ में आ जाए सात दिन तक दाल शहद बासियन बैंगन मसूर लसन मूली ना खाए और ज्यादा भोजन ना करें अरे जिससे आपको कथा में बैठने में सुस्ती इस आत दिनों में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वे कथा दूर बैठकर सुन सकती है उससे कोई प्रतिबंध नहीं है और कथा का चमककार कथा की कृपा क्या है कोई स्त्री बांझ हो या एक बार संतान होकर दूसरी बार अगर संतान ना हो या जिसका गर्भ गिर जाता हो वे चित्त लगाकर इस कथा को सुने तो उसके संतान होगी इस कथा के सुनने के प्रताप से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि ये तो भागवत कल्प है और भागवत की छाया में जो कामना करोगे भागवत में कामना पूर्ण करती है क्योंकि ये तो भगवान का वांगमयी स्वरूप है श्रीमद भागवत महात्मी की कथा जो भक्तों मैंने आपको सुनाई ये कथा पितरों को अति प्रिय है इसलिए शराब पक्ष में है अमावस्या में जब आप पूर्वज का कुछ करते हो तो उस समय ये भागवत महात्म्य की कथा जरूर कहे उन्हें अति प्रिय है और जिनके घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है उनके पूर्वज तो गदगद हो जाते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं एक कथा आती है एक राजा थे राजा के मन में कामना थी कि मैं नरक और स्वर्ग दोनों देखूं। समय आने पर राजा धर्म जी के पास गए और धर्मराज जी ने कहा कि आपका स्वागत है महाराज जी आप बताइए पहले आप नरक का दर्शन करना चाहते हैं या स्वर्ग का दर्शन करना चाहते हैं तो राजा ने कहा कि महाराज मुझे पहले आप नरक का दर्शन करवाइए मैं देखना चाहता हूं कि नरक में पापियों को किस प्रकार से सजा दी जाती है अरे साहब राजा वहां पर नरक भोगने के लिए नहीं गया था केवल दर्शन करने के लिए गया था गए राजा नरक में सबको बड़ा भयंकर कष्ट दिया जा रहा था और एक आदमी को यम के धूत मार रहे थे कोड़े और वो तो जोर जोर से हंस रहा था राजा ने जाकर पूछा भैया आप इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो तुम्हें तो, तो यहां दंड दिया जा रहा है तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं अब ज्यादा दिन यहां टिकने वाला नहीं राजा ने कहा क्यों बोले अभी अभी मुझे खबर मिली है कि मेरे परिवार में एक भक्त ने जन्म ले लिया है वो सत्कर्म करता है कथा करवाता है कथा को सुनता है कृष्ण भक्त है तो अब मैं ज्यादा यहाँ टिकने वाला नहीं हूं क्योंकि उसके तपोबल से उसकी कृपा से मैं इस नरक से चला जाऊंगा राजा हैरान हो गए जय हो महाराज अब राजा गए स्वर्ग के अंदर और भक्त स्वर्ग में राजा ने क्या देखा कि सब देवता लोग आनंद मना रहे हैं अपसराए नाच रही हैं स्वर्ग में लेकिन एक व्यक्ति एक कोने में बैठा हुआ रो रहा है राजा ने विचार किया लोग आनंद मना रहे हैं और ये एक कोने में बेटा रो रहा है जाकर पूछा राजा ने कि आप स्वर्ग में हो लोग स्वर्ग में आने के लिए तरसते हैं कारण क्या है आप क्यों रो रहे हो क्या स्वर्ग में आपका सम्मान आदि नहीं होता राजा ने कहा महाराज सम्मान तो बड़े ठाठ से होते हैं लेकिन अभी अभी मुझे खबर मिली है कि मैं स्वर्ग में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं राजा ने बोला क्यों बोले महाराज मेरे वंश में ऐसे दुष्ट पुत्र ने जन्म ले लिया अरे वो खुद तो कुछ करता नहीं है और दूसरों को भी करने नहीं देता इसलिए अब मैं नरक में जाने वाला हूं ज्यादा दिन यहां टिकने वाला नहीं हूं तो भक्तों कहने का अर्थ यह है कि भगवान की जो कथा होती है वो तो जीवन होता है तव कथा अमृतम तत्व जीवन इसलिए गोपी गीत में और गोपियां कहती है कि महाराज आपका कथा अमृत तो हमारा जीवन है कथा की बड़ी महानता बताई गई है भगवान की कथा वो होती है भक्तों जो सोई भी भक्ति को जागृत कर दे वैराग्य जागृत कर देती है भगवान की कथा जीवों का नाम संकर्तन के द्वारा कल्याण होगा अब भैया नाम जिसका जपेंगे उसकी महानता तो पता होनी चाहिए अब हमारे इस पंडाल में कोई मिनिस्टर साहब आकर बैठ जा में अब हमको क्या पता ये कौन है साहब हम उसको वो सम्मान नहीं देंगे क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं तो सम्मान कैसे देंगे हमारे तो मन में यही विचार आएगा कि जैसे आम लोग कथा सुनने के लिए यहां पर विराजमान है वैसे ये साहब भी आगे होंगे कोई कथा का सुनकर अब साहब कथा को खत्म की किसी ने बता दिया आप इन्हें नहीं जानते बोले नहीं अरे ये फलाने मिनिस्टर साहब है अरे अब तो साहब उन्हें प्रणाम करेंगे फूल की माला उन्हें पहनाएंगे मान सम्मान उनका होगा क्योंकि अब उन्हें जान लिया इसी प्रकार से परमात्मा कौन है वो कैसे हैं, उनकी शक्ति क्या है भक्तों ये उनकी कथा के द्वारा हमें मालूम होता है जब हम प्रभु की कथाओं को श्रवण करते हैं प्रभु की लीलाओं को श्रवण करते हैं तब हम सोचते कि मेरे प्रभु इतने शक्तिशाली मेरे प्रभु इतने कृपालु मेरे प्रभु इतने दयालु तो भैया क्यों दूसरे काम के चक्कर में लगे हैं जिनका संसार इतना सुंदर वो परमात्मा इतना सुंदर उसका भजन उनकी कथा इतनी सुंदर है तो क्यों ना उनके चक्कर में ना लग जाएं तो चक्कर में कब लगोगे जब उनकी महानता को जानोगे फिर तो महाराज खूब उनके नाम का जप करो कीर्तन करो इसलिए पहली भक्ति क्या है सुनना दूसरी भक्ति कहना जप करना और तीसरी भक्ति जिन कथाओं को सुना जिसके नाम का जप करते हो उसका ध्यान करना तो भक्तो इसी प्रकार से श्रीमद भागवत महापुराण इसकी क्या महानता है कि आप सब भक्तों ने पद्म पुराण के द्वारा भागवत महात्म्य की कथा को श्रवण किया जो कि छह अध्यायों में था तो अब हम महात्मी कथा को विश्राम करते हैं और अब भागवत महापुराण को अब हम आरम्भ करेंगे भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं और चार अक्षर भागवत के भा गा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परी पूर्ण है इसलिए भक्त भग और भगवान का चरित्र है श्रीमत भागवतम